हरे कृष्ण तो हमेशक ओम नमो भगवते शर्व यानां शरणं शदा पय चरसुलोभले नाम एनाथस्मै श्रीव्रवे नमः श्री चैतन्यामनोविष्टं स्थापितं एनाथोत्तले स्वयग्रूपाकरामेम तथाती स्वपदांतिनां वन्दे हम श्रीरसिता श्री पदकमनां श्रीव्रवे नमः श्री सागर जाता हे कृष्ण श्री करुणा दीन बंधु गोपेश गोपि का रात नमस्ते दौरांगी राषवा देवी प्रणमा पांचाव पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्णा श्री कृष्ण चै कन्यानंद गौरव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कृष्ण करें भगवदगीता से तो भगव गीताय तो तो गीता है जिसका शीर्षक है पुरुष क्षेत्र के युद्ध स्तर में सैन्य निरीक्षण पीस है, ती जो ती है 27, और उत्तर चर्चा होगी। पढ़ता हूँ फिर हम हमेशा करेंगे तो है। इसका है। जब ने तथा देखा तो, की को तो करुणा से अभिभूत हो गया और इस बोला, 28 मेरे अल्लाहुवाच अन्नमोवाच दुस्वे दृश्यनो सरला प्रश्ना विष्णु सरनम कृष्ण येन स्तव स्तवस्तम येन सम स्तवस्तम श्रीदती मवरात्राने नन्दितीमंगरामी मुखाक्ष परिशुष्टि मुखाक्ष परिशुष्टि धन्यवाद अर्जुन ने कहा हे इस प्रकार की मेरा सारा शरीर रहा है और मेरी चल रही है। तो के में अर्जुन की जो तो दोनों प्रकार की स्थिति है बाह्य स्थिति और उनकी जो अंतरंग स्थिति है उन दोनों का वर्णन इन श्लोकों में पाया जाता है तो भगवत गीता कई बार लोग सोचते हैं कि भगवत गीता शुरू नहीं होती पहले अध्याय से गीता तो जनरली लोग सोचते कहाँ से शुरू होती है दूसरे अध्याय में श्री भगवान उवाच। जनरली कहते हैं ना लोग दूसरे अध्याय में ग्यारहवें श्लोक में भगवान बोलना शुरू करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ लेना देना नहीं है भगवदगीता के पहले अध्याय से लेकिन वास्तव में जितना में बा, बाकी अध्याय महत्वपूर्ण है भगवदगीता के उतना ही महत्वपूर्ण भगवदगीता का ये प्रथम अध्याय है तो इसलिए एक जो व्यक्ति है या एक जो साधक है भगवान को समझना चाहता है तो उससे भगवत गीता रूपी जो समुद्र है उसमें डूब जाना चाहिए क्या करना चाहिए बेहतर है अभी हम हाँ बहुत सागर में डूब रहे हैं हाँ, जिसमें बहुत सारे कष्ट हैं तो अच्छा है कि भगवत गीता रूपी जो सागर है उसमें हम हाँ डूब जाएं और फिर हम हाँ भगवान के जो चरण कमल हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसी जो भगवद गीता है जो भगवान ने बोली है सारे जो बद्ध जीव हैं उनका उद्धार करने के लिए और इसलिए भगवदगीता जैसे हम जनरली सुनते हैं कि भगवदगीता हमें प्राप्त होती है महाभारत जो ग्रंथ है उसमें भगवदगीता का अध्ययन करने को हमें मिलता है क्योंकि कलियुगा के जो जीव हैं उनको डायरेक्ट उस संदेश को तो, तो उनको समझ में नहीं आता उनको थोड़ा मसाला ऐड करना होता है तो रोमांचकारी होना चाहिए हाँ तब लोगों के दिमाग में घुसता है तो जैसे महाभारत क्या है महाभारत में पांडवों का एक प्रकार से विषय चरित्र है और जिसमें बहुत सारे रोमांचकारी बातें हैं फैमिली लड़ाई झगड़े भी हैं हाँ और कुछ और कार्यकलाप हैं जिससे हम जिसको सुनने के लिए बोलने के लिए उत्साहित रहते हैं तो कोई व्यक्ति महाभारत को सुनता है या महाभारत को पढ़ता है आजकल के लोग महाभारत को कहाँ पढ़ते हैं महाभारत को क्या करते हैं देखते हैं टेलीविजन में देखते हैं तो अभी क्योंकि कलिग के लोग जैसे विशेष रूप से जब सर्वे किया गया तो इंडिया में सबसे अधिक लोग देखते हैं रशिया में वर्ल्ड में सबसे अधिक लोग पढ़ते हैं वहां जाओगे तो लोग बस में जा रहे हो तो हाथ में बुक है और पढ़ते रहते हैं इंडिया में ह जहां भी देखो वो देखते रहता है सबसे अधिक तो टेलीविजन देखते हैं अभी टेलीविजन अभी हाथ में आ गया है मोबाइल आ गया टैब आ गया तो क्या करते हैं? उसमें पढ़ते नहीं है उसमें भी लोग अधिक से अधिक देखते हैं तो प्रकार से महाभारत इतना जो रोमांचकारी वर्णन देव ने किया है तो महाभारत का उद्देश्य यही था कि जिसमें भगवदगीता रूपी जो रत्न है वो आपके हाथ में सौंपा जाए महाभारत को देखा महाभारत का अध्ययन किया पढ़ा लेकिन भगवदगीता रूपी रत्न को आपने अपने हाथ में धारण नहीं किया है या भगवदगीता को समझे नहीं है तो महाभारत को स्वीकार करने में कोई उचित बात नहीं है तो इसलिए इस भगवदगीता के शुरुआत क्या है इंट्रोडक्शन में श्री प्रभु लिखते हैं सर्वो परिशाल नंदना भगवदगीता तो एक दूध के भाती है एक प्रकार से और जो कृष्ण है वो वैसे ही गोपाल है हा गोपाल का काम क्या होता है गाय का दूध निकालना तो भगवान सारे वेद उपनिषद या शास्त्र रूपी जो गाय है उसका दोमन जब करते हैं गाय का सार क्या है दूध है गाय को किस लिए सेवा के लिए कोई नहीं रखता गाय को गाय को? को किस लिए रखता है दूध के लिए हा? कोई कहता होगा कि हम गाय की सेवा करते हैं लेकिन गाय से क्या चाहते हैं हम दूध देना यदि गाय बंद करें तो दूसरे दिन से सेवा पानी बंद तो सारा हमारा स्वार्थ दूध है सार सार को स्वीकार करते हैं तो उसी प्रकार से जितने शास्त्र, उपनिषद वेद महाभारत पुराण रामायण ये सारे हैं तंत्र शास्त्र तो इन सबका जो सार है सार वस्तु कोई है हां? तो वो ये भगवत गीता है तो इन सारे शास्त्र उपनिषद आदि को गाय की तुलना देते हैं और उसका जो गोमन किया जाता है तो उससे जो सार निकलता है वो भगवदगीता रूपी दूध है और भगवान गौले हैं और वत्स कौन है बछड़ा कौन है अर्जुन है अर्जुन उसको पीते हैं तो इसलिए हम शास्त्र कहते हैं कि ये जो भगवद गीता हमारे लिए अध्ययन करने के लिए समझने के लिए सर्वोत्तम वस्तु है इसलिए एक जीव को भगवदगीता पर अध्ययन करना सर्व हाँ? सर्व सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तो भगवान जब भगवदगीता का वर्णन करते हैं तो भगवान एक ही मुद्रा में भगवदगीता सुनाते हैं जैसे आप जब भगवान के विग्रहों की पूजा करते हैं हाँ मंदिरों में जो भगवान के विग्रहों की सेवा अर्चना की जाती है तो जल जल को जब शुद्ध करना होता है पूजा से पहले तो उसके लिए भी कुछ मुद्राएं है होती हैं जिसमें आपको गंगा गंगेचा सरस्वती आदि नदियों को आवाहन किया जाता है एक विशेष मुद्रा को ऐसे तो वो जल फिर जल जल नहीं होता वो साक्षात उस उन पवित्र नदियों का जल बनता है तो उसी इसलिए ये सब मुद्राएं है होती हैं पूजा के विधियों में तो वैसे ही भगवान ने भी अर्जुन को जब ये भगवदगीता सुनाए तब एक ही मुद्रा का इस्तेमाल किया वो कौन सी मुद्रा थी? ज्ञान मुद्रा ये जो मुद्रा है ज्ञान मुद्रा तो भगवान ने ये जो भगवद गीता है ज्ञान मुद्रा में सुनाए फिर तो ज्ञान मुद्रा और दूध निकालना गाय का ये दोनों एक ही वस्तु है गाय के गाय का जब दूध निकालते हो तो ज्ञान मुद्रा में आपको इन दो उंगलियों में इस्तेमाल करना होता है इससे आपके मन मन की चंचलता कम हो जाती है एकाग्रता बढ़ती है ज्ञान मुद्रा, तो चंचल, चंचल तो मुद्रा के लिए इन उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसी प्रकार से गाय का फूल निकालने के लिए भी इन दो उंगलियों का इस्तेमाल कर दिया जाता इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान वास्तव में एक ग्वालय है जिन्होंने सारे शास्त्रों का दोहन किया भगवत गीता हमें प्रदान किया है इसलिए पद्म पुराण कहता है एको शास्त्र देव के गुरु रहे कि कई सारे शास्त्रों के हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है एक ही शास्त्र हमारे लिए काफी है देवो के पुत्र का जो गीत है भगवदगीता एको देवो देव की पुत्र एवं हमें एक ही देव चाहिए, है वो कौन है देव की पुत्र कृष्ण है बहुत हजारों मंत्रों को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है शास्त्र कहते हैं कि एक ही मंत्र काफी है और वो महामंत्र है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे तो हम भी अपने जीवन में सब चीजें एक ही चाहते हैं अभी पहले जैसे आजकल मोबाइल है तो मोबाइल में सारी चीज़ें एक में ही हैं आपका टेलीविजन भी उसमें है आपका एम थ्री प्लेयर भी उसमें है, उस है बोलने की चीजें भी उसमें है कैमरा भी उसमें है सब चीज़ें हम एक में चाहते कि नहीं तो वैसे ही शास्त्र कहते हैं हाँ सारे जो मंत्र हैं वो भगवान कृष्ण का ये जो परम नाम है हाँ उसमें है तो ऐसा ये जो पहला अध्याय है भगवद गीता का जिसका अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है अर्जुन विशाल योग क्या शीर्षक है अर्जुन विशाल योग अर्जुन विशाल में चला गया अर्जुन शोक में चले गए हम भी अपने जीवन में रोज शोक करते हैं सुबह से शाम तक केवल विषाद में चले जाते हैं शोक करते रहते हैं चिंता में होते हैं लेकिन अर्जुन का विषाद में चले जाना या शोक करना और एक सर्वसाधारण व्यक्ति का शोक करना उसमें अंतर है क्या अंतर है क्योंकि इसमें एक चीज जुड़ी हुई है विषाद के साथ वो है योग क्या जुड़ा हुआ है हाँ योग का मतलब है कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है शोक कृष्ण के साथ हमारा जो शोक जुड़ा है के साथ, अपने के साथ, अपने भोग के साथ। वो योग नहीं कहलाता लेकिन अर्जुन भी शोका पुरुष है अर्जुन भी विशाद ले चले गए है लेकिन उनका शोक उनका विशाल कनेक्ट था किससे कृष्ण के साथ इसलिए ये हाँ ये भगवद गीता का जो पहला अध्याय है इसलिए बहुत परिपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हाँ शास्त्र कहते हैं कि हमें भगवान की जो बात है उसको ऐसे स्वीकार नहीं करना चाहिए कि जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं स्वीकारूंगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं स्वीकारूंगा नहीं इसको शास्त्र कहते अर्ध कुकुटी न्याय की एक मुर्गी थी एक व्यक्ति के पास और वो उसका हमेशा मुर्गी इसलिए रखता था वो सोचता था कि वो अंडे देती है और अंडे देने वाला जो पिछला हिस्सा है वो बहुत लाभदायक है लेकिन आगे वाला जो हिस्सा है वो जहाँ भोजन, भोजन मुर्गी जहाँ से खाती है वो बहुत खर्चिला है तो इसलिए वो व्यक्ति परेशान था वो सोचता था कि आगे वाला जो हिस्सा है जिसको भोजन देना पड़ रहा है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है खर्चिला है। तो एक दिन उसने मुर्गी का आगे का हिस्सा काट दिया पीछे का हिस्सा चाहिए जहाँ से अंडे मिल रहे हैं तो लेकिन देखा जब काटने के बाद ना पीछे का हिस्सा बचा ना अंडे मिले तो वैसे ही हमें भगवद गीता की सारी बातों को या भगवान की सारी बातों को स्वीकार करना चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ सही है ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है उसी का ही पालन करूंगा मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं अच्छी लग रही अच्छी नहीं लग रही है उसका मैं पालन नहीं करूंगा तो इस प्रकार से भगवत गीता के जो सारे अध्याय हैं और भगवान की जो वाणी है जिसको हमें सौ प्रतिशत हर रूप में स्वीकार करना चाहिए तो अर्जुन का जो ये शोक है वो भगवान के साथ कनेक्ट था इसलिए वो योग बना और बाकी महाभारत में भी बहुत सारे लोग शोकाकुल में थे तो ऐसे अर्जुन का शोक भगवत गीता सुनने के बाद भी था लेकिन जब भी उसके जीवन में शोक आता था तो हमेशा कृष्ण उनके जीवन में होते थे कृष्ण से संबंध बनाए रखते थे जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन जब भी महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय अभिमन्यु अभिमन्यु का जब वध होता है तो अर्जुन बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं सारे पांडव बहुत दुखी हो जाते हैं और अभिमन्यु का जब अंतिम क्रिया हो रही थी तो उस समय अर्जुन जोर जोर से रोने लगे वहां बैठे हुए हैं और बाकी पांडव भी रो रहे थे अपना शो किया, दुख व्यक्त कर रहे थे और उस समय कृष्ण भी आ जाते हैं वहां कृष्ण आते हैं अर्जुन के पास बैठते और क्या करते हैं कृष्ण भी रोने लगते हैं और अर्जुन के अर्जुन की ओर देख देख के कृष्ण रो रहे थे और अर्जुन भी बीच बीच में देख रहा था कि अरे कृष्ण क्या हो गया मुझे देख के रो रहे हैं तो फिर कृष्ण को दिखा कि कृष्ण रो रहे हैं तो अर्जुन ने अपना सावर्थ थोड़ा बढ़ा लिया वॉल्यूम तेज कर दिया अर्जुन भी रोने लगे तो ये सारा क्रियाक्रम खत्म हो गया तो जब इस इस विधि के बाद जब अर्जुन गए कहा कि हे कृष्ण ये तो समझ में आता है कि मैं रो रहा था क्योंकि मेरे पुत्र का वध हुआ है लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम क्यों रो रहे थे तो भगवान कहते कि मैं इसलिए रो रहा था कि इतना बड़ा भगवदगीता का उपदेश देने के बाद भी तुम्हारा ये जो आसक्ति है वो खत्म नहीं है फिर भी हाँ इस चीज को देखकर मुझे रोना आ रहा था कि मैंने अपना इतना समय लगाया इतनी मेहनत करके तुम्हें भगवदगीता सिखाई भगवद गीता का उपदेश दिया और फाइनली देखा कि तुम रो पड़े हो लेकिन अर्जुन की खासियत क्या थी अर्जुन रो भी रहे थे लेकिन वास्तव में उनका जो संबंध है वो कृष्ण के साथ था आ, उनका शोक भी था लेकिन उनका जो शोक है वो कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ था लेकिन वह द्रोणाचार्य का देखेंगे हम महाभारत में द्रोणाचार्य के बेटे की वध हुआ था तो उन्होंने सारी चीजों को त्याग दिया और केवल रो, रोने लगे या अपना दुख व्यक्त करने लगे अपने कर्तव्य को तो छोड़ा लेकिन अर्जुन के साथ ऐसे नहीं था लाइफ में शोक भी आ गया लेकिन अर्जुन ने अपना जो प्रमुख कर्तव्य है कृष्ण को प्रसन्न करना उसको छोड़ा नहीं यही वास्तव में अर्जुन विषाद योग है द्रोणाचार्य के जीवन में क्या है जैसे उनके बालक का वध हुआ अश्रुद्ध के बालक का तो उन्होंने सारी चीजों को को त्यागा और कर्तव्य भी भी त्याग दिया। लेकिन अर्जुन अर्जुन हुआ, रो रहे थे शोक कर कर रहे थे, कर रहे थे, थे, लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण थी उस विशाल या शोक के बाद फिर से अर्जुन खड़े हो गए और फिर से जाकर युद्ध करने लगे हाँ तो इस प्रकार से अपने कर्तव्य को त्यागते नहीं है क्योंकि युद्ध अर्जुन केवल अपने लिए नहीं कर रहे थे अर्जुन केवल लड़ रहे थे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो भगवत भक्ति क्या है भगवत भक्ति ये नहीं है कि हम हाँ सारे भौतिक कार्यों से विरक्त हो जाएं, सारे कार्यों का त्याग करें भगवत भक्ति यह है कि व्यक्ति को अपने कार्यों को करना चाहिए केवल कृष्ण की एकमेव प्रसन्नता के लिए इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं मा मानुस्मरा युद्ध चाहे सर्वेश महा मानुस्मरा युद्ध करो लेकिन कैसे युद्ध करो मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो ये चीज कृष्ण अर्जुन से छापते हैं और यही भगवत भक्ति है तो भगवत भक्ति का जो प्रमुख वस्तु है वो है कृष्ण की प्रसन्नता चाहे हमारे जो भी कार्य है हमें अब नापना चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ क्या इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं मैं ये कार्य कर रहा हूँ इससे क्या भक्तगण प्रसन्न हो रहे हैं और फिर हमें सोचना चाहिए अपने कार्यों के बारे में यदि गुरु भगवान और वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं तो वो कार्य भौतिक कार्य नहीं है वो कार्य कर्म बंधन वाला कार्य नहीं है वो कार्य आध्यात्मिक कार्य है जो हमें इस भौतिक कर्म बंधन से मुक्त कराता है तो ऐसे भगवान कृष्ण हाँ? ये जो भगवद गीता है इसका क्लास की तैयारी कर रहे थे अभी जैसे क्लास शुरू किया है, तो पहले जगह ढूंढनी होगी ना कि कहा प्रोग्राम तो भगवान भी सोच रहे थे कि मुझे कोई छोटे से रूप में भगवदगीता का क्लास नहीं लेना है मुझे तो बड़ा ग्राउंड चाहिए क्या चाहिए जैसे प्रलोपाल कहा करते थे कि हमेशा बड़ा सोचो भक्त लोग छोटे सोचते नहीं है बड़ा बड़ा होना चाहिए। बड़ा सोचो कृष्ण की सेवा के लिए। जैसे प्रभुपाद प्रभुपाद अमेरिका गए, अमेरिका जाएंगे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए अभी हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हाँ पड़ोसी के घर नहीं जा पाते भगवान के बारे में बोलने के लिए यहां प्रभु का सोच सोच रहे कि कि अमेरिका जाऊंगा कृष्ण भक्ति का का प्रचार करने के लिए भगवान तो की सोच रहे थे कि मुझे मुझे उपदेश उपदेश देना देना है है और इस मुझे देना है तो वो छोटे स्थान में नहीं दूंगा मुझे बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए जिसको ढूंढने तो के लिए भगवान निकल पड़ते कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ मैं ये भगवदगीता का उपदेश प्रदान करूंगा। तो भगवान ढूंढते हैं एक विशेष स्थान को ढूंढते हैं और वो स्थान कौन सा था जहां बोले तो वैसे ये जो भगवद गीता का पहला अध्याय है वो केवल दो भागों में बंटा है श्लोक नंबर एक से लेकर सत्ताईस तक हाँ सारा युद्ध का वर्णन है और फिर अट्ठाईस से लेकर फोर्टी जो आखिरी श्लोक है वहां तक अर्जुन अपने तीन तो तो का वर्णन है और वो बहुत रोमांचकारी और शिक्षा प्रद है दुर्योधन की मनस्थिति की जो चाल चलन है और फिर बाकी आज के श्लोक से जो अट्ठाइसवा श्लोक है अब वहां से अपने श्लोक तक वही है का सुनना पड़ा था। जैसे आप प्रचार के लिए जाते हो तो लोगों सीधा सुनते नहीं आपकी बात पहले आपको क्या करना होता है उनकी बातें सुननी पड़ती बोलो आगे बोलो तो देखते कि अभी आध्यात्मिक धरातल पर नहीं है तो फिर भक्त बोलना शुरू करते हैं तो वैसे ही भगवान शुरुआत में अर्जुन की बातों को सुनते हैं और फिर भगवदगीता का उपदेश प्रदान करते हैं तो इसलिए भगवत गीता को हम अपने तुच्छ बुद्धि हैं उससे समझ नहीं सकते इसलिए हमें सहायता चाहिए किसकी सहायता चाहिए भगवान को समझने वाले भक्तों की सहायता चाहिए भगवान की भाषा ये किसी और को समझ में नहीं आती जैसे अभी किसी को इंग्लिश आती है किसी गांव में जाए इंग्लिश में प्रवचन देना शुरू करे वहां कोई एक व्यक्ति हो जो इंग्लिश जानता हो तो इंग्लिश लैंग्वेज एक ही व्यक्ति समझ सकता है तो वो फिर ट्रांसलेट करके वर्णन करेगा तो वैसे ही अलग अलग लैंग्वेजेज हैं लेकिन भगवान की एक अपनी भाषा है और वो भाषा किसी को तो समझ में नहीं आ सकती। वो भाषा भगवान की भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता है अनुवादक और वो अनुवादक कौन है भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान के हृदय की बात को इतनी सरलता से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिसके द्वारा हम गीता को समझ सकते हैं। तो भगवत गीता को समझने के लिए एक ही योग्यता है भगवान के भक्तों के शरणागत हो जाना और सीखने की तीव्र लालसा हृदय में रहना बस जैसे भौतिक विद्या प्राप्त करने के लिए भी हम टीचर आदि ढूंढते हैं और उत्सुकता होती है उत्कंठा होती है सीखने की लालसा होती है तो उसी प्रकार से भगवत लेना आवश्यक है उत्कंठ इच्छा हमारे हृदय में होनी चाहिए हाँ, जिसके द्वारा फिर भगवत ज्ञान सीखना हमारे लिए सरल होता है तो इसलिए भगवद गीता तो कोई व्यक्ति आपने भौतिक ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकता या संस्कृत तो पंडित हो जाए, तो भी भी गीता उसके समझ में नहीं आ सकती, जैसे महात्मा गांधी ने भी गीता के ऊपर लिखी, और उन्होंने कहा कि ये नाम का कोई ही नहीं है ये पांडव नाम के लोग हुए ही नहीं पांडव तो पांच इंद्रियां हैं, अभी ऐसी मूर्खता टीका को हम सुनेंगे और सीखेंगे तो भगवद गीता के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे तो भगवद गीता को समझने के लिए सर्वप्रथम कोई योग्यता है तो वह यही है कि भगवान के जो भक्त हैं, उनके शरणागत होकर भगवदगीता की जो शिक्षा है उसको समझ सकते हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, उनको आचार्य कहा जाता है आचार्य या गुरु तो उन्होंने बहुत सारी गीता के ऊपर अपने अपना तात्पर्य लिखा टीका लिखा है गीता वही है जैसे राइस होता है तो राइस में थोड़ा आप जीरा डाल दो कौन सा राइस हो जाएगा और थोड़ा तमरिन डाल दो क्या हो जाएगा तमरीन मीन इमली साउथ में देखोन राइस तो ऐसे राइस वही है तो दही डाल दो कर्ड राइस हो जाएगा और कौन से राइस के प्रकार लेमन डाल दो लेमन राइस तो मतलब अपने जो आचार्य है भक्तगण है भगवत गीता को तो समझा है भगवान की शिक्षाओं को और अपना छोड़ छोड़ लगा दिया है थोड़ा सा जो हमारे लिए समझने में सरल हो गया है इसलिए प्रभुपाद ने भगवद्दीता और भगवत गीता यथार जो भगवान ने कहा वो ऐसे ही हमारे सामने प्रस्तुत किया ताकि हम जो निम्न बुद्धि के लोग हैं भगवान की शिक्षा को बहुत सरलता से समझ सकते हैं कई बार लोग सोचते हैं कि अरे भगवद गीता इतना बड़ा महाकाव्य है लेकिन इसकी शुरुआत तो धृतराज से हुई है किससे हुई है लोग डरते हैं धृतराज प्रभु तो जी अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो एक भक्त की बात बता रहे हैं। वो कह रहे थे एक भक्त ऐसे प्रवचन में आ रहा था उसने एक श्लोक याद किया और पहला श्लोक याद किया और वो कहते गीता के इतने सारे श्लोक है कुछ लोग याद किया तो किया हो गया ध्रतराज का श्लोक याद किया कोई कृष्ण ने बोला हुआ श्लोक याद नहीं किया वो बेचारे दुखी हो रहे थे लेकिन ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गीता जैसे होता है ना कई भौतिक फिल्म है वो विलन के एंट्री से शुरू होती है ना विलन आता है क्या कहेंगे विलन को खलनायक खल विलन जब आता है तो उसके एंट्री से शुरू होता है तो फिर समझ आता है तो वैसे ही भगवदगीता के ये जो विलन खलनायक है कौन है खलनायक धृतराष्ट्र कितनी बड़ी योग्यता धृतराष्ट्र राष्ट्र डायरेक्ट भगवदगीता को तो सुन रहे हैं वैसे भगवदगीता तो सारे लोगों ने सुनी वहां जो युद्ध स्थल में खड़े हैं लेकिन प्रमुख रूप से जो भगवदगीता सुनी है वो इन तीन लोगों ने सुनी है कौन है धृतराष्ट्र संजय अर्जुन लेकिन दो लोगों के हृदय में चली गई भगवदगीता लेकिन एक व्यक्ति के काम के इधर अंदर नहीं तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र के द्वारा ये भगवत गीता शुरू होती है हमारे एक महान आचार्य श्री बल्लदेव विद्याभूषण वो कहते हैं कि क्यों भगवदगीता धृत राष्ट्र से शुरू हुई है वास्तव में जो भगवदगीता का पहला जो अवसर है वो क्या है है क्या है और जो तो भगवदगीता का आखिरी अक्षर है वो क्या है म है बोलिए मुझे देखना होगा मैंने कहते देखा आखिरी क्या है हाथ नितिन मतिल मामा क्या है मा है तो बलदेव उद्यामीशन कहते हैं कि वास्तव में भगवदगीता का जो पहला अक्षर ध है और अंतिम अक्षर म है तो ये धर्म है और इसलिए भगवद गीता ये धर्म शास्त्र है हाँ सारे ग्रंथों में सर्वोच्च ग्रंथ है ध और आखिर क्या है म जिसके बीच में धर्म है और इसलिए ये धर्म क्षेत्र में बोली गई है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है इसलिए भगवदगीता सभी शास्त्रों का साल है हर सारे शास्त्र में है। और गीता उन व्यक्तियों के कानों में प्रवेश नहीं हो सकती जो वास्तव में धृतराष्ट्र की भावना से भावित हैं। अभी हमें कृष्ण भावना से भावित होना है तो धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के नाम भी बड़ा अजीब शाह उसको हम यदि तोड़े अभी हम यात्रा में गए थे तो पूरा नामों का हम क्या कर रहे थे मंथन कर रहे थे जो भी नाम मिले उसको तोड़ते जा रहे थे तो वैसे धृतराष्ट्र को भी तोड़े तो धृत और दूसरा क्या है राष्ट्र तो जो ध्रुतता से अपना राष्ट्र बढ़ाने में लगा हुआ है वो कौन है ध्रत है अभी हम भी अपना हा? मकान घर धन संपदा पारिवारिक जीवन बिजनेस बढ़ाने में लगे हैं अधिकतर क्या चीज यूज करते हैं हम हैं, अटकलबाजी यूज करते हैं धोखाधड़ी यूज करते हैं तो वास्तव में ये सब किसका कार्यकलाप है धृतराष्ट्र का है ऐसे नहीं कि धृतराष्ट्र बहुत पहले हो चुका था पांच साल पहले नहीं नहीं आज तो हर हर एक घर में धृत राष्ट्र है भगवत भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं हर घर में धृतराष्ट्र राष्ट्र है और ऐसे धृतराष्ट्र को घर से बाहर निकालने के लिए हमें विदुरों की आवश्यकता है किसकी तो ऐसा धृतराष्ट्र इतना अपने हाँ। राष्ट्र से हस्तिनापुर आदि से आसक्त हो गया था धन पोजिशन पद मान सम्मान आदि से कि वो छोड़ना नहीं चाह रहा था तो हम भी अपना अपना राष्ट्र बना रहे हैं जैसे भारत में एक राष्ट्र है अलग अलग स्टेट्स हैं तो उस, उसमें एक महाराष्ट्र है क्या है तो वैसे महाराष्ट्र है तो ऐसे कई सारे राष्ट्र हो सकते हैं तो हम भी अपना अपना राष्ट्र बनाने के चक्कर में हैं है कोई राष्ट्र नहीं है तो राष्ट्रपति बनना चाहता है राष्ट्र और शास्त्र कहते हैं हमारे पास भी अपना अपना राष्ट्र है और वो राष्ट्र क्या है ये ये शरीर शरीर शरीर है है है क्या है? है। और इस से हम इतना अधिक आसक्त जिसके साथ हम हमेशा के लिए बने रहना चाहते हैं तो ये जो धृतराष्ट्र है वो इतना अधिक अपना धन राज्य सिंहासन से आसक्त का और माया उसको प्रलोभन दे रही थी बल्कि के जीवन से चार चीजें हम सीख सकते हैं कि ने सोचा कि मैं तो बहुत घर का बड़ा बच्चा हूं। बच्चा तो नहीं बड़ा व्यक्ति हो तो ये जो सिंहासन है उस पर मेरा ही अधिकार है लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसको तो अधिकार से वंचित किया गया है क्योंकि उसके पास आई थी अभी तैसे कई बार होता है ना हाँ कुछ कोई पिता है पिता सोचते कि अरे चलो मेरा जीवन तो ऐसे चला गया मेट्रो से यहाँ से जाने में है ना मैं इंजीनियर नहीं बना तो मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए धृत सोचा मैं राजा नहीं बना तो मेरा बेटा राजा बने तो ये उसकी एक प्रकार से परम इच्छा थी बल्कि जो धृत इस स्वप्न में मग्न रहता था कि चलो तुम्हारा चांस हमेशा है राजा बनने के लिए वो किमन जो ऋषि थे उन्होंने पांडु को श्राप दिया तो पांडु तो चले गए वनवास में चले गए और फिर मृत्यु हो गई तो उनको लगा कि अभी तो मैं राजा बन जाऊंगा तो लेकिन फिर भी वो राजा नहीं बने और दूसरी चीज उन्होंने सोची कि मैं राजा नहीं बन रहा हूँ तो मेरा बेटा राजा बन सकता है दुर्योधन तो ऐसा जो दुर्योधन है इस, इनका नाम भी वैसे ही है, दुर्योधन दुष्टता से ये भी धन हड़पने के चक्कर में लगे रहते थे तो ऐसे दुर्योधन भी अपने किसके समान थे आपने पिता के समान कहते ना जैसे जैसे बाप वैसे बेटा हाँ तो एक जैसे ही है तो बल्कि दुर्योधन से इतना आसक्त हो गया था ये जो धृतरा हैं, दुर्योधन में जब जन्म होने वाला था तब तो इतने सारे अपशकुन फैल गए थे जब जन्म लेने वाला था तो गधे कर रहे थे, गधों की आवाज सब जगह हो रही थी तूफान आ रहा था अः बहुत सारे विपदाए आ रहे थे, लेकिन विदुर आदि ने कहा कि ये तो सारे कुल का नाश करने वाला होगा इसका वर्त करो अभी बच्चे ने जन्म लेते ही मार डालो लेकिन आपने बच्चे से इतना प्रेम आसक्ति आसक्ति आसक्ति इसको कहते हैं हैं हैं जिनके कारण कारण दुर्योधन को वो में प्रोत्साहित करते हैं और कारण हम सुनते किस प्रकार से सारे इस वंश का विनाश हो जाता है तो ऐसे ध्रृतराष्ट्र पहली चीज माया उसको हमेशा प्रलोभन देती थी कि तुम राजा बनोगे तुम राजा बनोगे बनोगे अभी बनोगे वैसे हमें तो कारण आसक्त आसक्ति के कारण व्यक्ति को सुनाई नहीं देता और दिखाई नहीं देता दो चीजें है जैसे तो कोई किसी से बहुत पागल की तरह आसक्त हो गया भौतिक संसार में कोई युवक किसी युवती से आसक्त हो जाता है तो उसको घर वालों की बात सुनाई नहीं देती सुनाई देती है क्या कहते हैं ना होता है दोनों चीजें काम नहीं करती फिर उसकी ना ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है तो गीता वैसे भी धुतराष्ट्र के साथ भगवदगीता ना सुनाई सुनाई दे रही थी और ना उसे कुछ सुव्यवस्थित रूप से दिखाई दे रहा था तो ऐसे आसक्ति के कारण व्यक्ति की दो चीजें ज्ञान इंद्रिय काम करना बंद हो जाती हैं। तो ऐसे धृत राष्ट्र की जो तीसरे चीज थी वो क्या थी उनको वो शकुनि का संगत किसका संगत शकुनिक शकुनि। शकुनि का का कोई एक शत्रु था तो केवल शकुनि थे पांडव वगैरह उसके शत्रु नहीं थे शकुनी शत्रु था क्योंकि शकुन को जब पता चला कि मेरी जो बहन है इस का विनाश साथ रहे, तो के साथ। और धृतराष्ट्र को मिलने नहीं दिया तो उसी प्रकार से हम हमें वास्तव में भगवद गीता को अपने जीवन में स्वीकारना है तो हमें धृत राष्ट्र कभी भगवत गीता का हम लाभ नहीं उठा सकते भी क्लास में था लेकिन क्लास का लाभ नहीं उठा पाया क्यों क्योंकि दुर्योधन से आ सकता था, था, था, शकुनि जैसे व्यक्ति के बैड एसोसिएशन में था, में कुसंग और माया का प्रलोभन से हमेशा विचलित रहता था तो हम भी यदि भगवत गीता को अपने जीवन में सही रूप से स्वीकारना चाहते हैं तो हमें भी ये जो माया के प्रलोभन हैं माया का जो भौतिक लोभ है उससे हम अप, अपने आप को दूर रखना होगा और दूसरी चीज़ कि जो भौतिक आसक्ति है उन आसक्तियों को हमें काटना पड़ेगा और तीसरी चीज़ क्या कि संग से हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा तो असत् से बचाना मतलब हमें हमेशा सत्संग का सहारा लेना होगा भगवान के भक्तों का सत्संग का सहारा लेना होगा यहाँ आकर केवल आधा एक घंटा सुनना ही नहीं है, बल्कि जाकर रोज भगवत गीता को हमें पढ़ना होगा भगवत गीता को सुनना होगा, चर्चा करनी होगी घर में भगवान के नामों का जप करना होगा सेवा करनी होगी तब क्या होगा ये जो भौतिक आसक्ति है वो कटेगी ये बैड एसोसिएशन आपसे दूर जाएगा और सत्संग में हम स्थिर हो जाएंगे इसलिए भगवत गीता शुरुआत से हमें यही सिखाती है हमारे जो आसक्ति है उसको काटने के लिए भगवत गीता हमेशा तैयार रहती है हमेशा तत्पर रहती है इसलिए भगवत गीता का जो पहला अध्याय है ऐसे नहीं कि भगवान ने इसमें कुछ बोला नहीं आपने पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा होगा हाँ अर्जुन ने ऑर्डर दिया अर्जुन ने क्या किया भगवान को आज्ञा दी भगवान इस भगवद गीता के पहले अध्याय में ऐसे देखा जाए गीता का सार है कि भगवान अपने भक्त के लिए इतने हो जाते हैं कि वो छोटा छोटा सा कार्य करने के लिए भक्त के लिए तैयार हो जाते हैं एक ड्राइवर बन रहे हैं इस पहले अध्याय में और अर्जुन राजा की तरह खड़ा है और अर्जुन आज्ञा दे रहा है कि है गोरका कृष्णा आप ले चलो मुझे मैं देखना चाहता हूं कि मैं किनसे युद्ध करने वाला हूं या मेरे साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है अभी अर्जुन को क्या पता नहीं था कौन कौन आया है युद्ध करने के लिए पहले से ही पता था तो जब भगवान को आज्ञा तो भगवान एक देवक के भाती अपने भक्त की आज्ञा का पालन करते हैं इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस जीवन में सबसे बड़ा पद कोई है या जीवन में सबसे बड़ा कुछ बनने की अपेक्षा होनी चाहिए ये अपेक्षा रखे कि मुझे भगवान का भक्त बनना है क्या बनना है हा हम क्या क्या बनना चाहते हैं हजारों राजा महाराजा आए, महाराज ग्रेट भी आया और सब चले गए सबको खत्म कर दिया कोई याद नहीं कर रहा है बड़े बड़े किला किले बनाए फोर्ट्स बनाए सेनाएं उन्होंने बनाई सब लोग आए और काल के प्रभाव से सब लोग चले गए मिट्टी में मिल गए आ, लेकिन हमें इस भौतिक पद की अपेक्षा नहीं है हमें तो एक ही चीज की अपेक्षा रखनी चाहिए कि कैसे मैं कृष्ण का आ, एक शुद्ध या निर्मल अनिष्कपट भक्त बनू और यही सर्वोच्च पद है और भगवान एक जीव से यही चाहते हैं भगवान कोई अपेक्षा नहीं करते भगवान बल्कि हमसे मांगते भी तो क्या मांग रहे हैं गीता में पत्रम पुष्पम फलम क्षति भगवान कहते कि आप मुझे पत्र पुष्प फल थोड़ा जल दे दो वो नहीं मांग रहे वास्तव में भगवान उसके द्वारा भगवान मांग रहे हैं कि आप मुझसे प्रेम करना सीखो क्योंकि हम किसी से कुछ देते हैं तो उससे हमें प्रेम होने लगता है तो जब हम भगवान को ऑफर करते हैं करते तुलसी देते हैं फ्लावर चढ़ाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं उनकी हैं, छोटी सेवा करते तो हमें पता चलता है धीरे-धीरे कि भगवान से हो गए। हा? आदान प्रदान जब करते हैं तो भगवान वास्तव में हमसे हमारा जो प्रेम है या मांग रहे हैं तो भगवान यही अपेक्षा करते हैं तो अर्जुन ने जब आदेश दिया तो कृष्ण ने उस रथ को हाँ, चलाते हुए ले गए दोनों सेनाओं के बीच में अरे भगवान भी बहुत चलाक है गीता के शुरुआत किए श्लोकों में भगवान ने नाम नहीं लिया कि देखो दुर्योधन भी आया है या फिर द्रोणाचार्य भी आए हैं विष्णु भी आए हैं नहीं भगवान ने कहा आपके गुरु आपके मामा आपके भाई आपके सखा आपके मित्र हमें जब ये रिलेशन होता है तब तो थोड़ा सा दुख होता है अरे मेरा भाई भी आ गए युद्ध करने में मेरा मामा भी है मेरा ताओ भी है मेरे गुरु भी हैं है। तो उसमें मैं छुपा हुआ है ना मैं और मेरे तो इसी कारण से जब ये पता चला कि मेरे ही सारे लोग हैं तो अर्जुन फिर गदगद हो गए अर्जुन ने सोचा कृष्णा अभी तो अब फिर ये सब श्लोक जो आज के श्लोक है भगवान ने ये सब दिखाया बोला तुम्हारे ये है तुम्हारे वो है तो फिर आज के श्लोक जो हमने तीन श्लोक लिए हैं वो शुरू होते हैं तो भगवान अर्जुन कहतेम कृष्णम कि कहते हैं कि इनको देखकर इन सबको देखकर मेरी हालत क्या हो रही है कि मेरा जो शरीर है सारा अंग हो रहा है और जो मुख है वो क्या हो रहा है रहा है और वेपुच्छा शरीर में रोमह जा रहे थे शरीर सा काम रहा है रोमटेक खड़े हो रहे हैं गाड़ी धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा चल रही है तो वास्तव में ये जो लक्षण है एक उन्नत भक्त के लक्षण भी हैं तो ये सब अर्जुन के शरीर में हो रहा था तो एक जो मृदु हृदय का व्यक्ति होता है बहुत कोमल हृदय का व्यक्ति उसके अंदर ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं। गीता के सोलहवे अध्याय में भगवान आ, पहले दिन श्लोकों में एक भक्त के या देवताओं के गुण का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान 26 गुणों का वर्णन करते तो उसमें कहते मारद मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं उनका हृदय बहुत कोमल होता है और जो भक्त नहीं है उनका हृदय कठोर होता है आ, देखो अपना बेटा भगवान का नाम ले रहा था, रहा था था भक्ति कर उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कठोर हो और यहां कंस कंस को तो जब कंस ने सुना कि मेरी मृत्यु का कारण इस देवकी का आठवा पुत्र है अभी उसका व्रत लेते हुए जा रहा है लेकिन हृदय अभी थोड़ा पोमन था एक क्षण में क्या हो गया कठोर इतना कठोर की तलवार निकाली अपनी बहन के बाल पकड़ और मारने के लिए तो सॉफ्ट हृदय के थे अर्जुन तो भगवान अर्जुन को ले जाते हैं और फिर भगवान की ये जो स्थिति होती है जिसके कारण इन श्लोकों में भगवान जो अर्जुन है उनके दया की भावना का वर्णन आया है तीन कारण बताया हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अगले क्लासेस में आप सुनेंगे तो पहला ये रीजन था कि उनके प्रति दया का भाव अर्जुन के अंदर उमड़ आया कि ये क्या है कि मैं बल्कि दूसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन कहते कि हे कृष्ण क्लव्य मास महा गारे घोर भयावह युद्ध में क्यों मुझे लगा रहे हो मुझे ये बड़ा राज्य नहीं चाहिए धन नहीं चाहिए संपदा नहीं चाहिए मैं तो भिक्षा पात्र लेकर अपना उधर निर्वाह कर सकता हूँ प्राप्त करके तो ये भावना अर्जुन के हृदय में थी इतने अर्जुन दयाशील थे तो इस प्रकार की जो भावना है दया की भावना अर्जुन के हृदय में आई और अर्जुन एक प्रकार से इन श्लोकों में भगवान को मना कर रहे हैं कि मैं अबे युद्ध नहीं करूँगा और बल्कि भगवान सोचने लगे कि मैंने इसको युद्ध करने के लिए चूज किया है कि अर्जुन को मैंने स्पेशली ढूंढा है क्योंकि अर्जुन में वो गोण थे बाकी और पांडवों को भगवान ने नहीं चूज किया अर्जुन के अंदर वो शौर्य था वो सामर्थ्य था वो शक्ति थी जिसके कारण भगवान अर्जुन को भगवदगीता का उद्देश्य प्रदान करना चाह रहे थे लेकिन अर्जुन अभी यहां आकर रुक जाता है कि मैं अभी योद्धा नहीं करूंगा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो इस कर्तव्य को पालन करवाने के लिए भगवान ये भगवदगीता का सारा जो उपदेश है वो प्रदान करते हैं और उपदेश देने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र की जो भूमि है उसको चूज करते हैं तो ऐसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो थोड़ी देर के लिए हम चर्चा करेंगे कि ये जो कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र है है है आपने शुरुआत में भी सुना होगा उसको धर्मक्षेत्र क्यों कहा गया है? क्या ऐसा कारण था जिसमें भगवान ने इस भगवत गीता का उपदेश प्रदान करने के लिए इसको चूज किया था तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि पहला कारण है जिसके कारण कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा जाता है क्योंकि पहली चीज है कि सारे शास्त्र ये बात बोल रहे हैं शास्त्रों का मत है कि कुरुक्षेत्र ही धर्मक्षेत्र है क्या है कुरुक्षेत्र ही धर्मक्षेत्र है बल्कि सारे शास्त्र ही नहीं धृतराष्ट्र जैसा भौतिकतावादी व्यक्ति जो भक्त नहीं है अवक्त है दुर्गुणों से भरा पड़ा है ऐसा धृतराष्ट्र ही ये पहला श्लोक बोल रहा है और जिसमें धृतराष्ट्र कहते हैं कुरुक्षेत्र क्या है धर्मक्षेत्र सोचो, क्षेत्र कोई बहुत कुछ पापी दुराचारी होता है वो भी उसको भी थोड़ा सा फेत होता है किसी चीज में तो वैसे ये धृतराष्ट्र, राष्ट्र स्वयं ही कह रहा है कि ये जो कुरुक्षेत्र है धर्म है और दूसरी चीज शास्त्र कहते हैं महाभारत कहता है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र इसलिए है क्योंकि वहां स्वयं उपस्थित हैं और तीसरी चीज़ शास्त्र कहते कि भगवान सारा युद्ध करवा के धर्म की स्थापना करवाना चाह रहे थे जिसके कारण कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया था और चौथी चीज जहा भगवान ने कुरुक्षेत्र में माधुर्य प्रेम का आदान प्रदान किया था जिसके कारण ये जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र तो का नाम लोग तो लो हैं और है। तो बर्तन बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है बर्तन यहाँ से वहां फेंका जा रहा है तो बेडरूम से पति आते क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र का इधन चल रहा है किचन में कि नहीं कभी कभी हम सुनते हैं घरों में तो इस प्रकार से ऐसे जो घरेलू नहीं था ये महाभारत का झगड़ा है वो घरेलू नहीं था ये धर्म युद्ध था ये जिसके लिए भगवान सब चीजें अरेन्ज करते हैं तो इसलिए ये जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र भगवान इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो स्थान में जाने मात्र से व्यक्ति के हृदय में हाँ, अनासक्ति की जो भावना है वो उदित हो जाती है क्योंकि इस संसार में सबसे हाँ, कठिन क्या है कि हम हाँ, भौतिक चीजों में आसक्त हो जाते हैं बल्कि धर्मक्षेत्र या कुरुक्षेत्र का एक गुण था कि जहां कोई व्यक्ति जाता है न चाहते हुए भी उसके हृदय में अनासक्ति की भावना जागृत हो जाती है भौतिक चीजों से लगाव खत्म होने लगता है तो भगवान सोच रहे थे कि गीता का उपदेश कहाँ दू जैसे मैंने शुरुआत में कहा महाभारत का युद्ध ना हो इसलिए भगवान ने बहुत प्रयास किया भगवान शांतिदूत बनकर चले गए दुर्योधन के पास दुर्योधन बिल्कुल फिक्स था हा? युद्ध करना है तो फिर भगवान उस स्थान से चले जाते हैं और भगवान सोचते हैं कि ऐसा भगवद गीता का छोटा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए छोटे छोटे प्रोग्राम में हमें आनंद नहीं आता और गीता के प्रोग्राम में कितने लोग आए हुए थे कितने लोग थे महाभारत के युद्ध में कितने थे करोड़ करोड़ कई करोड़ लोग थे भगवत गीता के उस लेक्चर में केवल पुरुष सारे भारत के पुरुष महाकटे किए गए थे और होलसेल के लिए होलसेल में उनको मारना था तो वहां भगवान ने सोचा ऐसा बड़ा भगवद गीता का प्रोग्राम करना है तो मुझे ग्राउंड बड़ा चाहिए तो कृष्णा दुर्योधन को शांति से निकल ये मान नहीं रहा है मुझे जगह ढूंढनी पड़ेगी तो महाभारत में वर्णन आदा की कृष्ण निकल पड़े कृष्ण कई स्थानों में भ्रमण किया उन्होंने अलग अलग स्थानों में गए ढूंढते तो ढूंढते हैं हाँ भगवान कहा पहुँचते हैं कुरुक्षेत्र पहुंचते चयन कर, कर रहे हैं तो वहां जैसे भगवान पहुंचे तो वहां पहुंचकर भगवान एक विशेष चीज को देखते हैं विशेष नजारा उनको दिखाई देता है कुरुक्षेत्र में देखते तो क्या देखते, कि देखते हैं जो किसान जिसने अपने खेत को पानी देने के लिए एक नाला बनाया था जिससे पानी जा रहा था और पानी का बहाव इतना हो गया था कि खेत एक प्रकार से टूट के जा रहा था उसने वहा मिट्टी लगाने का प्रयास किया लक्ट लगाने का प्रयास किया लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रुकने तो उस खींचता है अपने पिताजी पिताजी से कुछ मांगने लगता है पिताजी से उससे क्या मांग रहा है तो अचानक पिताजी के दिमाग में ये बात आती है कि पानी तो बहरा है बच्चों को ऐसे रुखा क्या है और वैसे रख देते वहां मिट्टी में पानी रुक जाता है ना। तो ये सब कृष्ण देख रहे थे दूर से भगवान ने सोचा ये कैसा है अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कोई आसक्ति बच्चे से भी नहीं है तो ये स्थान सही है इसी स्थान पे मुझे लाना पड़ेगा अर्जुन और पांडवों को क्योंकि आसक्ति रहेगी अहम और मम इस संसार में हमें बांधने वाली दो ही चीजें हैं मैं और मम सारा जो जी जीवन है वो केवल इन दो शब्दों के लिए हम जी रहे हैं यदि हमारे जीवन को दो शब्दों में ढाल रखना है तो ये दो ही शब्द है पूरा हमारा हिस्ट्री अहम और मम बच्चा जन्म लेता है कि नहीं तो उसको खिलौना हाथ में दे दो तो बच्चा कहने लगता है ये खिलौना किसका है वो देगा नहीं रोते रहेगा पकड़ते रहेगा दूसरा खिलौना देख तो भी नहीं लेगा मेरा वाला ही छोड़ तो मतलब बचपन से सीखते हैं में ये ये गया है मैं मैं और और मेरा इसके कारण जब ये मैं और मेरे की बात जब जीवन भर बढ़ती रहती है तो घर में ध्रुतरास्त्र बढ़ने लगता है दुर्योधन बढ़ने लगता है ये सारे कौरों से ना बढ़ने लगती है पांडवों का जीवन क्या था मैं और मेरा से संबंध नहीं था मैं तो कृष्ण का सेवक हूं और मेरा जीवन किसके लिए है कृष्ण के लिए बस यहां मैं भोगता हूं और सारी वस्तु मेरे भोग के लिए है ये धृतराष्ट्र की भावना पांडवों की भावना ऐसे नहीं है तो इस प्रकार से भगवान ने देखा कि व्यक्ति इतना आना सकता है। तो भगवान ने सोचा ये जो महाभारत का युद्ध मुझे करवाना है ये निराशक्ति को जागृत करने वाला स्थान है और यही योग्य है तो भगवान उस स्थान का चयन करते हैं और भगवदगीता सुनाने के लिए वहाँ तैयार हो जाते हैं और वास्तव में कुरुक्षेत्र राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र नाम पड़ा था जिनके कारण ये जो महान स्थान का भगवान चयन करते हैं तो भगवान कृष्ण भगवदगीता उस स्थान में वर्णित करते हैं या अर्जुन को बताते हैं जिसके द्वारा हाँ हम सबका परम लाभ हमें प्राप्त होता है भगवदगीता को सुनकर श्रीराम प्रभुपाल भी कुरुक्षेत्र में थे तो कुरुक्षेत्र के एक मेले में प्रभुपाल गए तो उस समय बहुत सारे हजारों हजारों साधु वहां आए थे तो सारे लोग एक साधु को देखने के लिए दौड़ रहे थे एक साधु क्या था जिसने अपने कोठों में लॉक लगाया था और 11 या 20 साल से वो बोला नहीं था मौन कैसे था वो मौनी बाबा अभी उसमें देखने की आश्चर्य की क्या बात है प्रभुपाद ने कहा मूर्ख का पता तभी चलता है जब वो अपना मुख होता है जब अपना व्यक्ति मोह नहीं खोलता तब तक, तक पता नहीं चलता कि ये मूर्ख है या समझदार है तो इस प्रकार से प्रभुपाल ने कहा जो दिया है, ये जो मोह दिया है ये तो गुणगान करने के लिए दिया है हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस प्रकार से प्रभुप ने कहा कि वास्तव में जो कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं उनका ये परम कर्त्तव्य है कि कुरुक्षेत्र का ये जो संदेश भगवदगीता है उसको सब जगह पहुंचाना चाहिए तो यहाँ अब जो उन श्लोकों में एक प्रकार से दया उनके हृदय में जागृत होती है तो तीन प्रकार की दया उनका वर्णन आता है एक दया की भावना है शरीर के प्रति दया करना दूसरी दया क्या है मन के प्रति दया का भाव और तीसरी दया है आत्मा के प्रति दया तो व्यक्ति इस संसार में ये तीनों प्रकार की दया का प्रदर्शन करता है लेकिन वास्तव में सर्वोच्च दया का कोई प्रदर्शन है तो वो आत्मदया है जनरली हम देखते हैं कि लोग बड़े दयालु लो हो जाते हैं कि किसी को ना सड़क में गरीब को देखते हैं तो उसके लिए कम्बर बांटेंगे भोजन बांटेंगे दवाई देंगे उसके लिए घर बनवाएंगे हाँ आजकल तो दया इतने कि जिसके घर में टीवी नहीं लोग टीवी भी जाकर देते हैं हाँ? ये भी दया है हम तमिलनाडु गए थे तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर ने क्या किया था वहा टेलीविजन घरों में बांट दिया था ये दया गरीबों के ऊपर क्या है दया तो ये दया नहीं है तो जो शरीर के प्रति दया है वो इतनी उचित दया नहीं है और कुछ लोग होते हैं शरीर से ऊपर जो मानसिक दया है मन के प्रति दया का प्रदर्शन करते कैसे भौतिक ज्ञान प्रदान करके। भौतिक ज्ञान प्रदान करना ये मन के मन, मन के प्रति दया है जैसे स्कूल खोलना आदि लेकिन ऐसा भौतिक ज्ञान यदि हम लोग भगवान से जोड़ता नहीं है भगवान का भक्त बनने में सहायता नहीं करता तो ऐसा भौतिक ज्ञान हमें डुबो देता है इस संसार में और हम मनुष्य नहीं रहते हैं, हम कौन हो जाते हैं पशु हो जाते हैं भक्त ठाकुर ने कहा जीवे के कराए गधा कि ये जो भौतिक ज्ञान यदि आप भगवान का भक्त बनने में सहायता नहीं करता तो ये भौतिक ज्ञान हमें गधा बना देता है और दिन रात जीवन भर हम गले के भाते ही भौतिक कार्य करने में व्यस्त हो जाते हैं तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि असली दया कोई है तो वो दया कौन सी है दया है प्रभु तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति डूब रहा है और आप उसके कपड़े लेकर वापस आ जाओ और घर वालों को बताओ कि मैंने व्यक्ति को बचाया मैंने क्या किया मां जो डूब रहा था उसको बचाया आपने तो उसके कपड़ों को बचाया है व्यक्ति को बेचारे को तो छोड़ दिया अब वैसे हमारी दया है दया का जो वास्तविक प्रदर्शन है वो आत्मदया है कि हमें जो दया का प्रदर्शन करनी चाहिए एक जीव के प्रति एक जीव को भगवान का भक्त बनने के लिए या भगवान के शरणागत होने के लिए सहायता करनी चाहिए कि कौन कौन इस दया का प्रदर्शन कर सकता है जो भगवान का का का भक्त हो वही वास्तव में प्रदर्शन प्रदर्शन कर सकता है। हाँ, दया का प्रदर्शन नहीं कर सकता सकता है दया नहीं तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वास्तविक जो दया है किसी व्यक्ति को भगवान की जो भक्ति है वो प्रदान करना भगवान की सेवा में नियुक्त करना श्री प्रभुपात मद्रास में थे सुबह के समय में, वो में जाते थे बहुत बड़ा था का, का, जो उनके साथ चल रहा था सुबह मॉर्निंग वॉक में तो उस समय चलते चलते वो झुगी झोपड़ियों के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप इतने इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो देखो ये लोग झुकी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके पास खाने के लिए नहीं है रहने के लिए नहीं है हाँ इनको आप क्यों नहीं आ, आपकी संस्था क्या कर रही है इन सब सब चीजों के लिए आ, ये लोग गरीब हैं तो प्रभु पादने का मुझे ये बताओ कौन व्यक्ति धनवान है ये जगत में बताओ कौन व्यक्ति धनवान है प्रभु पादने का मुझे सारे लोग गरीब नजर आ रहे है वो बहुत बड़ा वकील था अब तुम भी सबसे बड़े गरीब हो तुम्हारे पास भी जन्म है मृत्यु है बुढ़ापा है बीमारी है हमेशा नाना प्रकार के कष्ट हैं। है तुम कैसे धनवान हो? तुम भी क्या हो गरीब हो तो इसलिए है प्रभुपाद ने कहा कि वास्तव में व्यक्ति धनवान तभी कहलाया जा सकता है जो भगवत भजन में लगा है या भगवान की सेवा में नियुक्त तो हो गया है या जिसने अपने जीवन में भगवान का नाम अपना धन बना लिया है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे प्रिश्ना, प्रिश्ना, प्रिश्ना, प्रिश्ना, हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे तो प्रभुपाल ने कहा जननी लोगों को लगता है कि शरीर है तो शरीर एक दर्जे की आवश्यकता है कपड़े चाहिए ना शरीर के लिए हाँ यदि मन खराब है तो डॉक्टर की आवश्यकता है तो फिर हमें क्यों नहीं आवश्यकता हमारे जीवन में साधु की तो इसलिए जनरली लोग हर एक चीज के लिए हर चीज आवश्यकता समझते हैं हैं और उसको अपने जीवन में रखते हैं। लेकिन कभी हमें सोचते हैं कि मेरे जीवन में भी भक्तों की आवश्यकता है भगवदगीता की आवश्यकता है साधु की आवश्यकता है भगवदगीता के ज्ञान की आवश्यकता है हाँ तो इसलिए सर्वोत्तम जब सर्वोत्तम जो दया है वो यही है कि किसी जीव के प्रति उसके आत्मा के प्रति दया करना विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्ति चै स्वेचर पंडिता समदर्शना इसलिए जो पंडित व्यक्ति है कौन है पंडित पंडित ये नहीं कि घंटी बजाता रहता है दिन भरो पंडित पंडित जनरली लोग कहा करते हैं पंडित का मतलब है जो ज्ञानवान है अभी हम सबको पंडित बुलाते हैं हम तो पंडित कौन है गीता में कृष्ण कहते विद्या विनय संपन्न जिसके पास विद्या है लेकिन विद्या के साथ उसके पास क्या है विनय, विनम्रता है अहंकार नहीं है विद्या विनय संपन्न ब्रह्म ने गवे हस्तिनि सुनिचय स्वपा के पंडिता समदर्शिना और ऐसे पंडित व्यक्ति की दृष्टि होती है हाँ चाहे वो हाथी हो चंडाल हो कुर्ता हो या सर्व सामान्य जीव हो उनको एक दृष्टि से देखता है क्या देखता है आत्मा के रूप में देखता है और वो देखता है कि ये भगवान के सेवक है तो हम हाँ, इस जीवन में सेवा तो करना चाहते हैं सेवक बनना चाहते हैं लेकिन हमने गलत स्वामी का चूज किया है, तो है? हाँ, गलत स्वामी स्वामी स्वामी का है है है ये अपने को चूज नहीं किया है से। हाँ, तो असली कौन ईश्वर कृष्णा कृष्णा स्वयं भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन को और जिसके द्वारा ये चीज की स्थापना करते हैं तो हमें वास्तव में अपना हित हमें भी चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में कृष्ण को अपने स्वामी या नाथ के रूप में स्वीकारना चाहिए और उनका सेवक बनने के लिए प्रयास करना चाहिए तो सेवक कैसे बना जाए वो कैसे सीखते हैं हम सेवकों से सीखते हैं कैसे सीखते हैं हाँ जैसे घर में जो माँ है अपने बेटी को सिखाती है कि आप अच्छी पत्नी कैसे बन सकती हो अपने पति भी हाँ हाउसवाइफ कैसे बन सकती हो अपनी माँ से सीखती है क्योंकि माँ भी क्या है एक अच्छी पत्नी है एक अच्छी हाउसवाइफ है तो उसी प्रकार से भगवान का भक्त भग बनना है भगवान का सेवक बनना है तो हमें उनके जो सेवक हैं उनके जो भक्त हैं उनसे हमें सीखना होगा इसलिए भगवान हमेशा इसी कार्य में रत रहते हैं भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं उसी की शिक्षा देने के लिए और अपने भक्तों को भेजते हैं इसी की शिक्षा प्रदान करने के लिए कलयुग में तो विशेष है भगवान अपनी भगवत्ता की भावना को छोड़कर एक भक्त के रूप में आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में चैतन्य राधा कृष्ण ना अन्य हाँ जो चैतन्य महाप्रभु है वो साक्षात कृष्ण है लेकिन अपनी भगवत्ता को छोड़कर एक भक्त के रूप में आते हैं और सबको ये शिक्षा देते कि किस प्रकार से भगवान का अनन्य भक्त बना जाए और अपने आचरण से उन चीजों की शिक्षा प्रदान करते हैं तो इसलिए हम वास्तव में भगवान का सेवक बनना चाहते हैं तो हमें भगवान के सेवकों का संग करने के लिए लालाय होना चाहिए हाँ उनका जो सत्संग है श्रवण करने के लिए श्रवण और कीर्तन जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से कृष्ण का सेवक बना जाए और कृष्ण का सेवक बनने के लिए भगवान ने ये है। केवल कि किस चीज़ चीज़ के के के लिए है? के लिए, लिए। सेवक बनने बनने भगवान का भक्त हनुमान हनुमान हनुमान कुछ और नहीं चाहता। हनुमान कुछ और और नहीं नहीं चाहता। चाहते। हनुमान तो एक ही चीज़ अपने जीवन में चाहते हैं कि सदैव उनकी सेवा करो भगवान श्री राम की जब ये सारे वापस आए लंका से अयोध्या तो वहां हनुमान और सारे बंदरों को भगवान ने एक बड़ा सा भोजन की व्यवस्था और भगवान उस भोजन व्यवस्था के बाद भगवान सबको तो तो मुझे भंडारा मतलब जहां बाटा जा रहा है प्रसाद वहां ले चलो तो भगवान राम हनुमान जी के साथ चलते हैं तो तो सारे वानर टेबल में में बैठे बैठे थे थे थे थे और अलग -अलग और हर एक के हाथ अलग-अलग प्रकार स्पून आगे प्लेट्स भी तो भगवान राम आश्चर्य से देखने लगे क्योंकि भगवान राम ने सोचा ये कितना समय इन्होंने मेरे लिए किया जो वानरों ने भगवान की सेवा की है उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता दिन हो या रात्रि हो भगवान राम के अलावा उनका जीवन नहीं है खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है किसी वृक्ष के नीचे है नहीं है जहां मर्जी वो सो रहे हैं चल रहे हैं दिन रात केवल राम की सेवा के लिए उनका जीवन केवल सांस ले भी रहे थे वो किसके लिए राम के लिए वो अपना जीवन धारण कर रहे थे उनको मृत्यु से भय नहीं था वो मरना नहीं चाह रहे थे जीवित रहना चाहते थे क्यों क्योंकि मरने से भगवान राम की सेवा में नहीं आऊंगा सेवा करना चाहता रहा हूं तो ऐसे बंदर वानरों ने इतनी सेवा की भगवान राम के भगवान हमेशा रोने रह तो जब उनके लिए क्या करो भगवान के पास देने के लिए कुछ नहीं अपने आप को दे सकते हो केवल तो जब ये लोग गए पहुंचे प्रसाद माहौल में तो अभी सोचो इतनी वानर सेना सारी वानर सेना आ गए थे जिन जिन्होंने शरीर भी त्यागा था वो भी चिलित हो गए थे सारे वानर और भगवान के साथ उस पुष्पक विमान में आ गए थे जब आ रहे थे वापस तो सीता देवी को भगवान दिखाते जा रहे थे देखो मैंने यहाँ तुम्हारे आवर्षण गिरे थे वहां, वहां मैं जटाई को मिला था ऐसे सारे लीला स्थलियों को देखते देखते अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या वासी आनंद मना रहे थे हा? दिवाली क्या मना रहे थे दिवाली का मतलब ही है भगवान राम का वापस आना तो हमारा जीवन तभी दिवाली हो सकती है जब हम अपने जीवन में भगवान राम या कृष्ण को लाते हैं तो जब ये पहुंचे तो ये सब अरेंजमेंट किया तो भगवान हनुमान के साथ उस हॉल में घुसे तो देखा बंदर तो सारे कूद कूद के प्रसाद पा रहे हैं वो छोले थे प्रसाद में क्या थे नॉर्थ इंडिया में जनरली वही होता है छोले भटूरे और क्या है और कुछ राजमा चावल कढ़ी चावल तो वहां छोले थे अभी बंदरों को सोचा सारा मसाला ग्रेवी ज्यादा थी शायद तो उन्होंने छोले दिए और कैसे खाएं तो ऊपर फेंकते थे आज जंप लगा के खाते थे भगवान राम देखकर आनंदित होने लगे भगवान राम नाचने लगे उनको देखकर फिर जब प्राइस देने का समय आया तो आ, सारे सारे बंदर अपना अपना प्राइस स्वीकार कर रहे थे तो हनुमान जी भी भगवान की सेवा में इतने निमग्न थे वो भगवान से कुछ नहीं मांगते भगवान राम से केवल एक ही चीज चाहते हैं कि जब तक मेरा यह शरीर है तब तक, तक निरंतर आपकी सेवा में मैं रद्द रहो अपनी वाणी से आपका कीर्तन करो अपने शरीर से कई प्रकार से आपकी सेवा करो बस तो ये देखकर अरे कितना प्रगढ़ सेवा की भावना है कुछ नहीं चाह रहे मुझसे तो भगवान राम ने सोचा देखो ये हनुमान तुम्हारी इतनी प्रगाढ़ प्रेम और सेवा की भावना इतनी अधिक है कि सेवा के बदले में कुछ मेवा नहीं मांग रहे हो हम कुछ तो सेवा करेंगे तो क्या चाहते हम मेवा चाहते हैं बदले में कुछ मिले तभी मैं करूंगा तो ऐसे नहीं था इसलिए हनुमान पूछनीय है तो जब हनुमान ने कुछ नहीं मांगा भगवान से उनका गुण कीर्तन उनकी सेवा के अलावा तो भगवान राम के आंखों में आंसू आते हैं भगवान राम कहते कि अर्जुन है हनुमान मुझे आपको देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन एक चीज मैं दे सकता हूं क्या मेरा प्रेम भरा आलिंगन भगवान राम जाते और हाँ हनुमान को आलिंगन करते हैं और करते तो हनुमान गदगद होते रोने लगते और हनुमान कहते हैं कि अभी ये शरीर भी छोड़ना नहीं चाहता मैं क्योंकि ये किस किसका किस, किस नहीं चाहता इसलिए हनुमान हमेशा चिरंजीवी है और वो निरंतर यही चीज चाहते है भगवत सेवा और भगवत कथा को सुनना और भगवत नाम का उच्चारण करना हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे तो इस प्रकार से हाँ इन श्लोकों का सार यही है कि वास्तव में अर्जुन हाँ युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं उनके हृदय में अपने सभी संबंधियों को देखकर दया का जो भाव है वो प्रकट हो जाता है तो हमें हाँ गीता से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि ये आदर्श बुक है जिसके द्वारा हमें कैसे भगवान का सेवक बनना है जिसकी शिक्षा हमें यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और निरंतर भगवत गीता को हम पढ़ें और भगवत गीता को सुने जब कोई व्यक्ति भगवत गीता को रोज पढ़ता है तो भगवान कहते हैं भगवदगीता के अठारहवें अध्याय में वो अपने बुद्धि के द्वारा मेरी सेवा कर रहा है और जब कोई व्यक्ति निरंतर पढ़ता है चाहे समझ में भी ना आए भगवान कहते हैं ददा बुद्धि योगम तम ये नामों पर ऐसे व्यक्ति की मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ और जिसके द्वारा वो मुझे समझने लगता है तो ये बहुत बड़ा हाँ, मौका है या संधि है आप सबको कि यहाँ ये रेगुलर प्रोग्राम होता है आप इसमें आइए नियमित रूप से ऑन टाइम आइए कब आइए ऑन टाइम जैसे तो हम ट्रेन ट्रेन पकड़ने जाते यात्रा में जाते हैं तो ऑन टाइम जाते हैं कि नहीं फ्लाइट पकड़ने के लिए जाते तो एक दो घंटे पहले जाते हैं तो वैसे सिर्फ क्लास में आना होता है तो प्रवचन में आना होता है तो आखिरी में पहुंचते हैं तो फिर भगवान भी कहेंगे रह जाए इधर आखिरी में आप मेरे धाम ले जाओगे तो नहीं हम भगवान के पास जल्दी जाना है भगवान का सेवक बनना है तो पहले तो इसलिए है हाँ ये सब शिक्षाएं भगवद गीता से हम प्राप्त होती है और ये जो आंदोलन श्रील प्रभुपाल ने बनाया है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इसका एक ही उद्देश्य है हाँ इसका नाम ही है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संघ मतलब सोसाइटी समाज कि भगवान का भक्त बनना है तो भक्तों के एक संग में आ जा जिसके द्वारा भगवत भक्त बनना सरल हो जाएगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा